कहते हैं और पहले भी कह सकते हैं बाद में लगा दें पहले लगा दें मूल तत्व है अब फिर अमुक प्री है प्री है प्री है फिर प्रिय प्रिय प्रिय प्रिय प्रिय वस्तु व्यक्ति है। है कौन है वो तो है इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जगदीश्वर का दर्शन पहले होता है और जगत का दर्शन बाद में होता है क्योंकि वेदांतियों के मत में भगवान तो जगत को उपादान कारण है न सुवर्णाभूषण में सुवर्ण का दर्शन पहले होता है या का दर्शन होता है युक्त दोनों का दर्शन होता है कि भूषण का ही दर्शन होता है सुवर्ण का दर्शन नहीं होता है इतने प्रश्न का उत्तर क्या होगा एक प्रश्न है सुवर्ण का दर्शन पहले होता है आभूषण का दर्शन बाद में होता है काल का अंतराल पर लक्षित नहीं होता इसको क्या कहते नहीं अब बहुत जोर से पहलवान कोई हो क्यों करे एक क्षण में एक साथ लगे कि सौ कमल के पत्ते भिज गए लेकिन उसमें परोवरीय क्रम है या नहीं सबसे ऊपर जो होता है सबसे पहले छिदेगा काल का अंतराल न होने पर भी फिर वहाँ पर मानने की, की बाध्यता है कि सबसे पहले वाला पहले लेकिन कुकर सिस्टम आदिशंकर जी का चलाया हुआ है कुकर सिस्टम श्री जगन्नाथ मंदिर में 2515 हजार पाँच सौ वर्ष आदिशंकराचार्य जी के प्रादुर्भाव के हो गए इसवी सन ऐसी पाँच वर्ष पूर्व शंकराचार्य अवतीर्ण हुए हमने अभियान चलाया भगवान कृपा से केंद्र सरकार ने मान लिया वो जो मान लिया तो वो जो तक था अधिकारी का मेरा खो गया था अब वो मिल गया है जो है उसमें मथाना करना है वहाँ वो खत्ता हुआ मिल गया है उसका उपयोग करेंगे 2500 506 वर्ष इसवी सन से पाँच सौ वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य का अवतरण हुआ अब हो गया दो हजार पाँच सौ पंद्रह वर्ष चौबीस वर्ष की आयु में उन्होंने पर वो तो कई बार बौद्धों के शासन काल में बेसक जगन्नाथ जी सुद्रा जी बलभद्र जी किसी का दर्शन सुलभ नहीं था वो तो, तो महानदी के तट पर नीचे सन्हित, पुरी से लगभग सौ किलोमीटर दूर ऊपर बट डाल दिया गया था शंकराचार्य ने पुनः श्री जगन्नाथ पुरी में अपने करकमलों से चौबीस वर्ष की आयु में जिस दिन उन्होंने श्री जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित किया उसी दिन अपने प्रथम शिष्य पद्म पादाचार्य जी को गोवर्धन मठपुरी पर प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया भगवान शंकराचार्य की ये बात उन्होंने उस समय कुंभकार कुमारों की जीविका का भी कितना ध्यान रखा इतने इतने बड़े मटके है ना तो जो भोग बनता है भगवान का एक पर एक मटके और सब में चावल होते हैं और गर्म करते भी होता है सबसे ऊपर वाले हंडी का ऊपर वाली हंडी का चावल पहले पकेगा सबसे जिसको सीधे आंच लग रही है वो सबसे बाद में पकेगा कूकर सिस्टम आदिशंकर के द्वारा चलाया गया चला है। आप जाके, तो ये था। पंद्रह बर्तन रखे हैं और सबसे ऊपर वाला पहले पकेगा लेकिन यहाँ हमने प्रश्न किया कि क्यों सुवर्णाभूषण में सुवर्ण का दर्शन पहले होता है या आभूषण का एक प्रश्न है दूसरा प्रश्न क्या है क्या अथवा मान सकते हैं कि योगपत होता है एक साथ ही होता है काल का कोई व्यवधान नहीं है क्षण नहीं है अंतराल संभव नहीं है। है तीसरा पक्ष यह है कि अरे आभूषण का ही दर्शन होता है सुवर्ण का होता ही नहीं तो दूध से दही की तरह थोड़े है यहाँ की दही का ही दर्शन होता है जब बन गया तो दूध का दर्शन होता ही नहीं है तीनों में तीसरा पक्ष तो निरस्त किया जाए तो दो पक्ष त... सब पहले पहले सुवर्ण का दर्शन होता है फिर सुवर्ण भूषण का दर्शन होता है अथवा युगपत एक कालावत छेदन एक साथ दोनों का दर्शन होता है यह दृष्टान्त दार्टान्ति क्या है पहले जगदीश्वर जो अस्थि भाति प्रिय सच्चिदानंद स्वरूप हैं उनका दर्शन होता है खालिश प्योर केवल दर्शन तो ही नहीं सकता इसलिए श्री वैष्णवाचार्यों के सामने हमारे सामने भी एक बुरी है अब तो सब साइष्णु है इसलिए बोलने में कोई संकोच नहीं है बहुत सी बातें हैं हम कहना तो चाहते हैं लेकिन कोई फरक न उठे सोता मैंने सत्य सहिष्णुता तो धीरे धीरे आती है भाई मेरे एक क्षण में तो नहीं आ जाती है एक क्षण में तो परम नास्तिक को व्यक्ति नास्तिक कह देंगे एक बात याद आ गई छत्तीसगढ़ की लगभग पंद्रह साल पहले की एक नौ साल आठ साल की कोई बालिका थी गर्मी छुट्टी में दिल्ली घर गरा, से घर आई होगी हम को ठहराया गया था आजकल एक विवेकानंद जी ने तो सचमुच में पूछा था आजकल फैशन है किसी भी महात्मा के पास गए विवेकानंद तो तरफ काली पटाहट कुछ नहीं है लेकिन फैशन है किसी ने सिखा के भेज दिया होगा मेरे पास आज वहां जाना है के ललताश्रम तो मेरे पास भेज दिया वो तो लड़की ने क्या कहा पर रहा था स्वामी जी तुमको भगवान का दर्शन हुआ <laughs> अब उसको क्या मैं उत्तर देता तो अगर मैं कहता नहीं हुआ तो सोचती कि इन्हीं को नहीं हुआ तो मुझे क्या होना अगर कहता हो गया तो कहती कराओ <laughs> तो फिर <laughs> तो मैंने कहा देख मुनि मेरा मुझे किस भगवान का दर्शन हुआ है जिस भगवान का दर्शन हुआ वो कैसा तू मत पूछ उसको बताऊंगा तो तेरी छाती बच्चे डरते हैं तो तुमको कैसा दर्शन चाहिए भगवान का सामने सलोने चाहिए विभुत चाहिए चतुर्भुज चाहिए धनुर्धर चाहिए <laughs> और मुरली मनोहर चाहिए त्रिशूलधारी चाहिए बता तुझे कैसा दर्शन चाहिए बता मेरे ईश्वर को मत शेर मैं अपने ईश्वर का वर्णन करूंगा तो तेरी छाती पड़ बेचारी करके मारे एक छत्तीसगढ़ में फिर आई किसी दूसरे साल उसको भी किसी ने सिखा के बेच दिया मेरे पास कहा स्वामी तुम ताबीज बांधना जानते हो मैंने करना झारपूर जानते हो मैंने करना तो तुम जो है देखते हो मैंने करना सिर पर हाथ रखते हो मैंने करनाली जनपति देखना जानते हो मैंने कहा ना हेखा जानते हो नहीं शंकराचार्य हो गए खाक हो गए मेरे तुम के मतलब <laughs> आजकल यही है ना माने में हो के रहा हैं। तो कौन पूछे स्वामी जी बड़े विनोदी थे सात्विक विनोदी उन्होंने कहा महाराज सचमुच में कोई विरक्त हो तो प्रबल प्रारंभ से उसको रोटी मिल जाए यह बात तो दूसरी है खेमका है ना, भी दो रोटी देने जाएंगे उन्होंने का नाम लिया। में तो। नाम लिया, सचमुच तो, केवल के पर कोई किसी को दो पैसा नहीं देता रोटी भी नहीं देता है आगे कुछ कला चाहिए तो कला चाहे प्रक्षण की हो चाहे ताबीज बढ़ने की हो चाहे जरी रोटी देने की हो और नहीं को तो भविष्य बोलने लग जाओ कुछ हो या ना हो ये सब दो लल स्वामी ने कहा घर फोड़ने की कला आपको मालूम है हमने कहा मुझे क्या करना है उन्होंने कहा कि देखिए ये नकली जोशी लोग क्या करते हैं कोई देवी आए बात तो सब ठीक है आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल ठीक है आप तो घर के लिए मरती रहती हैं बचती रहती हैं आपके परिश्रम को त्याग को आपकी सेवा को किस घर में कोई सम्मान प्राप्त नहीं है कौन माता कहेगी कि की प्राप्त हर <laughs> माता कहेगी बस अब ज्योति सीधे सिद्ध महात्मा उस माता को घर से बस समझ लो अब वहां से शोषण शुरू कर देंगे अजमानी छुट गई पुरुष को कह दें, आप तो बोटी बोटी गला करके आ, पैसा लाते हैं ये वाले खाते आपको एक है तो कम ही नंबर देते हैं फिर भी आ, सब कहेंगे बिल्कुल ठीक है तो क्या मतलब हुआ तो हमने संकेत किया कि में हैं जो खालिश प्योर शुद्ध केवल शत उसका दर्शन हो सकता है भगवान सच्चिदानंद है या नहीं स्वरूप लक्षण तो भगवान का यही है ना तो का दर्शन नहीं हो सकता चित्त का दर्शन नहीं हो सकता आनंद का दर्शन नहीं हो सकता इसीलिए एक बार हम कह रहे थे पूज्य तो पूज बामार बहुत प्रसन्न हुए अभा जो होता हुआ जो अपरोक्ष उसको सत्यते हैं अवैध जो होता हुआ जो अपरोक्ष उसको चित्त कहते हैं होता हुआ जो उसको आनंद कहते हैं में जो आनंद है उसकी अनुभूति हो सकती है क्या क्षेत्र तो हो गया भाष्य हो गया तो फिर उपाधि चाहिए अभिव्यंजक संस्थान शक्ति भाया चाहिए सूर्य तत्व का किसी को दर्शन हुआ नहीं हुआ संभव ही नहीं है वो दूरी तत्व फिर दूरी कल्प हो जाते हैं अचिंत लीला शक्ति की ओर से स्वयं को अभिव्यक्त करके इसीलिए पहले कहा गया कि भगवत दर्शन प्रत्येक व्यक्ति को पहले होता है प्रपंच क्या है ये नाम रूप रूपात्मक प्रपंच फालतू नहीं है परमात्मा की अभिव्यक्ति होकर अभिव्यंजक संस्थान है तो भगवत दर्शन जीव जगदीश्वर का दर्शन जीव को पहले होता है और जगत का दर्शन बाद में होता है एक चरण पंचदशी के के के प्रकरण छठे अध्याय का तो इस का इतना बढ़िया अर्थ किया है पंचदशी कारण ने प्रकरण में चमत्कार अरे भाई आज तक किसी को जगत का दर्शन हुआ है आगे होने की संभावना है मतलब दर्शन भगवान का ही होता है जगदीश्वर का ही होता है आरोप जगत का हो जाता है की गई हो, वहाँ कास्ट के अतिरिक्त किसी का दर्शन होगा तंतुओं के अतिरिक्त क्या वस्तु का दर्शन किसी को हो रहा है क्या दर्शन परमेश्वर का और आरोप कर लेता है जीव अपनी के कारण प्रपंच का जगदीश्वर का ही जगदेश दर्शन होता है जगत का दर्शन किसी को होता ही नहीं इसीलिए आदि अवतार के रूप में विराट स्वरूप का भागवत ने वर्णन किया है ये भी भगवान का अवतार ही है हमारे पूज्य पाठ स्वामी अखंडा में सरस्वती जी महाराज ने साधन सभा में यह दृष्टिकोण दिया कि देखो भाई 24 अवतार में 22 का नाम तो लिया गया दो को लेकर अपने अपने ढंग से लोग संख्या की पूर्ति करते हैं तो मुझसे पूछा जाए मुझसे मैंने मैं स्वामी जी महाराज उन्होंने कहा हिरण गर्भ और विराट ये भगवान के दो अतिरिक्त अवतार माने जगदीश्वर की अभिव्यक्ति ही जगत है ना आजकल उपासना पद्धति में क्या त्रुटी हुई है जो सब जगह मुझे दिखाई पड़ती है वो हुई है मांडोक उपनिषद एक विलुप्त तो है। आजकल हम शांडो उपनिषद शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित पूरी में प्रारंभ किया है आश्चर्य होता है कि कहीं भी वृंदावन धाम आदि में श्रौत उपासना तो बिल्कुल विलुप्त है उपनिषदों की दृष्टि से उपासना तो शायद हमने अभी पूछा एक वैष्णव जी से यहाँ कभी कभी आते हैं अयोध्या तो में भी वो नहीं तो मांडव उपनिषद की दृष्टि से उपासना की प्रक्रिया तो विलुप्त हो चुकी है उपनिषद सम्मत उपासना की प्रक्रिया भी अब विलुप्त होने जा रही है विलुप्त होने जा रही है कैसे मांडुक कृष्ण की चमत्कृति देखिए पहले क्या कहा ना बाद में तेजस और प्राग्ञ तेजस और प्राग्ञ जो है ये नाम है वैश्वानर जो है ये समस्ती नाम है वैश्वानर विराट और विश्वरूप रूप ये व्यष्टि नाम तीन तीन नाम है तेजस हिरणगर व सूत्रात्मा ये तीन सूक्ष्म के नाम हो गए अब उधर क्या हो गया जी प्राग्ञ अंतर्यामी सर्वेश्वर ये तीन तीन उधर और ब्रह्म चारों के नाम नाम नाम प्रसिद्ध हैं तो वैश्वानर का का लिया लिया विश्व का नाम नहीं लिया। विश्व नहीं जो है व्यस्त चैतन्य कारण सूक्ष्म भावापन्न स्थलोपाधिक धातु का नाम होता है वैश्वानर या विश्व हम अपनी शैली में वेदांत की भाषा में बोले तो पहले वैश्वानर का दृष्टिकोण दिया या नहीं मान्ड आज आजकल क्या स्थिति है कि भगवान की अच्छा सुखदेव जी ने सबसे पहले परीक्षित को भगवान के विराट स्वरूप के ध्यान का वर्णन किया या नहीं उसके पीछे कोई तात्पर्य तो होगा माना कि विराट विग्रह भौतिक है और जो भगवान का विशुद्ध सत्व के योग से स्फुत विग्रह है वो तो परम दिव्य है लेकिन भी तो समझना भी सबके पास की बात नहीं विराट स्वरूप का चिंतन जो विलुप्त हो गया है इसलिए उपासना जैसे कोई ऐसा बीज हमने खेल में कुछ किया काम से काम हम करते हैं साथ वालों को तो लगता अब तो ठीक है पहले <laughs> लगता थे क्या करते हैं क्या होगा इस एक बार हम दिल्ली में थे तो के आसपास मुझे मिर्चा से पहले प्रेम नहीं क्या होगा। छोटे छोटे मिर्चे नहीं, नहीं। के छोटे-छोटे पौध उसका कोई स्वामी नहीं था मैंने चार पाँच दुखा लिया और जहाँ रहता था उसके आगे प्रांगण था मैंने भाभी से कहा मैं भी, भी सींचू सिंचाई की इतने इतने पौध हो गए खूब फूल लग गए अब गए तो बस तो मिर्चा तो बाजार से मंगाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी हमने कहा देखो तो आगे क्या होता <laughs> तो फूल के बाद फल तक उस बीज की गति ही नहीं थी इतना परिपुष्ट मिर्चे का बीज नहीं होगा तो फूल के आगे फल तक जाए फल नहीं लगा तो हमने कहा बस मिर्चा खरीदो बाजार से <laughs> तो संबंध था भाभी देवर का सात्विक दिनोद पहले तो भाभी भी माँ के तुल्य होती है तो कहाकी गति पुष्प तक थी मिर्चे में पुष्प ही नहीं अंतिम तो फल लगते है ना मिर्चा लगने तक नहीं थी ज्योतिषमती का एक बीज बोया ना ये बंगाली बाबा ले आए थे तेरह बारह वर्ष ग्यारह वर्ष पहले हरिद्वार एक पौध है पूरा वर्त छाया हुआ है लेकिन फूल और फल तक उसकी गति नहीं है शाखा तक माने वो बीज इतना होगा हो कि वो फल परियवसाई, फूल ना हो सके तो हम एक संकेत किया इसमें भी एक विचार किया जाता है तो यहाँ एक प्रश्न चल रहा था कि पूज्य पाठ महाराज जी ने ये बताया की विराट का जब हम ध्यान करेंगे तब क्या होगा हमारी दृष्टि अपने इष्ट के प्रति और अपने प्रति परिचि नहीं रहेगी आजकल कितना भी वेदांत सुने पूरा मत माने लेकिन अंत में जब काम करने चलते हैं तो आए मेरा कौन है कौन पराया है ये तो क्यों ये चारों चीज जो ब्रह्मा जी जिससे पिंड छुराने के लिए वरदान मांग रहा है, प्रमाद न पल पे अहंकार न पल दो क्या आसक्ति नसी हो तो कुछ न करूं ब्रह्मा जी को भागवत के तृतीय स्कंध में समस्त जीव घनात्मक कहा गया कहां स्वार्थ ये युवक को हमने थोड़ा डांटा पूरी में कहेगा संस्था के लिए समय नहीं है महाराज हम समझ गए कि हमने एकांत में कहा तुमने हमारी बात नहीं सुनी महाराज तले में गृहस्थ नहीं था तो जितु की बात है महापात्र हमने कहा सुनो दो दोनों जानता बता का बता बड़ी कृपा होगी तुम बहुत बहुत मीठी बोलते हो बात तुम्हारा व्यापार बढ़िया चलेगा लेकिन कोई अन्याय कर रहा है उस समय भी चुप रह जाते हो तो तुम परमात्मा को स्वप्न में भी नहीं पा सकते हो अगर तुम अपने दोस्त को मीठा बोलना मत छोड़ो लेकिन समय आने पर सत्य को सत्य के रूप में कहो अमुक व्यक्ति मेरा बार बार अपमान करता है करवाता है मुझे मान अपमान से नहीं लेना है अपमान जितना मिलता उतना मैं और निखरता हूँ लेकिन तुम तो सोचो कि उस समय तुम एक शब्द भी नहीं बोलते कि सरासर अन्याय हो रहा है भूल आप लोगों की या महाराज को अमुक तो व्यक्ति को ला कर व्यक्ति को लाभ को तिरस्कृत करते हो तो तुम जो सत्य को दबा देते हो इससे तो तुम व्यापारी बन सकते हो राष्ट्र के विश्व के काम नहीं आ सकते तुम पूर्वजों को भी नहीं कर सकते ये बात उसको राजवी नहीं आई अपने घर गया अभी चार साल बाद तो दिन रात अपना घर भी बहुत बढ़िया चल रहा है हमने पूछा जो हमने डांटा था उसका फल बताओ अब तो पूरे उड़ीसा का संगठन व्यक्ति चला रहा है अब इनको ये एकांत में बताया महाराज ईमानदारी से मेरे करोड़ रुपए का तो मालिक मैं चार साल में हो गया हूँ महाराज ने हमको जो विधा बताई हमको धन नहीं चाहिए लेकिन हम चाहे तो शास्त्रों के आधार पर एक व्यक्ति पांच साल में करोड़पति कैसे हो सकता है न्याय पूर्वक वो बता सकते है तो कई बढ़िया बात हमारे धनंजय भाई जी ने कही अरे भाई वास्तु शास्त्र के गुरु कौन है शिव जी उनका भवन वास्तु शास्त्र के अनुसार है एक <laughs> वैज्ञानिक बहुत बड़े युवा के ज्योति है युवक है उन्होंने एक जगह प्रवचन में कहा अरे भाई वास्तुशास्त्र के आचार्य कौन हैं? सबसे प्रथम शिव जी उनका घर तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बना ही होगा अन्नपूर्णा उनकी पत्नी है उनके घर में तो हीरे ही सब बड़े होंगे अरे वास्तव में वास्तु शास्त्र का स्वरूप वही है वास्तव में अर्थ का स्वरूप वही है क्या चाणक शास्त्र जानते थे या नहीं कितना था कितनी कुटिया बढ़िया थी मार्बल की थी क्या तो हमने संकेत किया क्या संकेत किया तो उसने अभी हमने पूछा तो उन्होंने कहा महाराज मैं तीन भाई हूँ तीनों के अलग अलग काम है एक जगह रोटी पाता और इतना बढ़िया काम चल रहा है इतना मैं दिन रात काम करता था पत्नी तो ना खुशी रहती थी बच्चे को प्यार नहीं दे पाता था अब मैं तीन तीन घंटे में काम करता हूँ पत्नी प्रसन्न माता प्रसन्न भाई प्रसन्न बेटे प्रसन्न छोटी बेटी हुई एक साथ बेटा बेटी को प्रसन्न हमने कहा ये सब तो बाहरी बात है अंदर की बात बताओ हमने कहा महाराज मैं तो स्वार्थ को लेकर अब एक संकल्प नहीं कर सकता वो मुझे जीवन मिल गया बहुत ऊंची बात है मैं तो स्वार्थ को लेकर चिंतन ही नहीं कर सकता अभी मुझे क्या कठिनाई पड़ रही है प्राय जिनको टटोलता हूँ वो स्वार्थ को छोड़कर चिंतन नहीं कर सकते अरे गृहस्थ युवक पर हाथ फैरा तो देवता स्वार्थ कहीं कहीं नहीं हो व्यक्ति का जीवन ऐसा है तो विश्व स्तर का व्यक्ति होगा कि स्वार्थ को लेकर मेरा किंच तो क्या है विराट स्वरूप अपने को भी जब हार मांस के पांच भौतिक शरीर में निबद्ध देखेंगे भगवान भले ही दिव्यात् दिव्य हो कौन इतना विश्लेषण करता है कि विशुद्ध सत्व निमित्त कारण है सिद्धा तो आनंद धातु तु श्रद्धा तु ही भगवान के अभिव्यक्ति में उपादान कारण है हमने तो ये भी किया अवतार मी मांसा नामक ग्रंथ में सिद्धा तो ही शक्ति के योग से है यहां तक सिद्ध किया का ये जो भगवान का विग्रह चिंतन करते हैं ना ना अपनी मिलती है, मिटती है ना भगवान की परिचन्नता मिटा पाते हैं इसमें जीवन भर साधन तो चौबे ने रात भर नौका तो खेला लेकिन खेया लेकिन लंगर ही नहीं खोला था तो नौका कहाँ तक पहुंचे पर्यावरण तक पहुंचे क्या परिस्थिति इसलिए विराट का चिंतन जो है विश्वरुद का चिंतन अत्यंत आवश्यक है अपने बारे में परिचिन मानता एक और बात कहते हमारे पूज गुरुदेव ने जीव के बारे में बताया फिर भगवान की तो बात क्या उन्होंने कहा देखो मेरी बात कांठ मान लो जब बहुत महत्वपूर्ण बात कहते थे कहते कांठ मान लो समस्ती अभिमान जो होता है वो ईश्वर कल्प बना देता है अच्छा जी पृथ्वी ब्रह्मा जी का विराट स्वरूप क्या होगा छंदों सप्तांग है ना पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश ये सब है ना सात अंगों में वर्णन करने की आवश्यकता है उसमें सूर्य चंद इत्यादि भी हैं ये अग्नि उनका मुख है यहाँ पर ये आकाश है पंच भक् भूत ही तो भगवान के सप्तांग विग्रह है पंच तो है पंचभूतात्मक विग्रह जिसका है और अगर हम अहम तत्व को, को माने तो तक महतमा तो जी का विग्रह हुआ वो तो तो बाहर से भोग कैसे भोगेगा हमको प्यास लगेगी तो महाराज जी कहां से यो है <laughs> जल्पा प्रोटा भटक करो ठीक है ब्रह्मा जी को प्यास लगेगी या नहीं लगेगी तो जल कहाँ से प्राप्त करेंगे उनके श्री विग्रह जो धरातल पर उसके बाहर जल है क्या ना हम भगवान किस दृष्टि से उन्होंने कहा तुम समझती हो कि ब्रह्मांड घाट की जो मिट्टी है लाला इतना परिचिन है ब्रह्मांड घाट की मिट्टी दूर है खाली अरे मेरे अंदर बाहर कुछ हो तो मैं खाऊ तो भोगगा तो क्या समी अभिमान जो है वो परिचिन अभिमान को गला देता है स्वार्थ की भावना गला देती है तो एक बात ये कही गई क्या कही गई वास्तव में तो भगवान का ही दर्शन होता है जीव को जगत का दर्शन होता ही नहीं और अपने रूप में भी भगवान ही स्फूरित है अहम के रूप में भी दम के रूप में भी भगवान स्फूरित है अंत में अहम इधम को एक क्षण में भगवान केवल भगवान का रूप कैसे दिया जा सकता है अहम और इधम अध्यात्म रहस्य में एक लेखी हमने पहले सबसे पहले ग्रंथ वही है।, है या नहीं हम का भी लगता है कि हम दृष्टा है और इदम के तो दृष्टा है ना इदम दृश्य है न हम दृष्टा है दोनों एक है कैसे एक है जी के साथ कोई अलाय वलाय उपाधि मत दीजिए या घट है या पथ है या स्त्री है या शत्रु है या मित्र है तो अभिव्यंजक संस्थान मन उपाधि और के साथ मैं मैं मोटा गौरा मैं पतला मैं क्या विद्वान मैं सुखी मैं धनवान मैं ब्राह्मण मैं क्षत्री मैं स्त्री मैं पुरुष मैं नपुंसक पंचभूत पंच कोशों के अनुरूप अहम इदम को आहूति मत दीजिए इधम दृष्ट रहेगा क्या गोविंद महाराज दोनों हैं गोविंदानंद अच्छा अहम दृष्टा के रूप में रहेगा ये दोनों भगवत रूप हो जाएंगे या नहीं सकल उदाहरण सो गए कज निद्रा सो गए योगे चारों का सारा तो भगवत कृपा से कह दिया अब कल समय है। उसमें पूर्ण दृष्टि से या जो दृष्टि चल गई उसकी व्याख्या कर देंगे तो चारों का सारांश अंतर निध भाव को संक्षेप में श्रीधरी टीका के अनुसार बताया वैसे हमने कहा था अगर श्री वैष्णवाचार्यों ने जो दृष्टिकोण दिया हमको तो कोई आपत्ति नहीं बड़ी प्रसन्नता होती है ये सब के सब बहुत विद्वान मनीषी थे और सबने अपने दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लिखा भगवान के बारे में हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे यहाँ जो महावाणी है ना हमारे को महावाणी तैयार थी वो जो समुदाय समुदाय बल्लभ सब की सबकी वो कहते थे नंद भगन को भूषण वाणी माई जैसे ये अष्ट छाप के महापुरुषों ने इंद्र को इंद्र अधिक सुखदायी ये सब ये सब क्या ये सब क्या है तुरी कल्प माने ये कल्प जहाँ पर निवृत्त निकुंज की लीला आदि का वर्णन किया है वही सबसे महत्वपूर्ण वर्णन माना जाता है और हमारे यहाँ भी गुरुदेव राधा सुधा निधि पर जो प्रवचन दिया उसमें कहते थे हमारे यहाँ भी शिष्ट्यादि, दूरे शिष्ट्यादि तो सृष्टि आदि दूर सृष्टि आदि भारत तो सृष्टि आदि उत्पत्ति तो सोपादिक कारणोपाधिक ईश्वर में है तुरय में कहा से है ये व्यापार है क्या तूर्य तो कल्प करके जो रसिकाचारियों ने वर्णन किया है उसी का उत्कर्ष महाबानी में भी परिलक्षित होता है भगवान के अवतार का वर्णन भी विराट हिरण्य से ऊपर उठकर तूर्य कल्प जहाँ पर किया है वहां पर विशेष चमत्कृति है लेकिन आज हमने भागवत की जो दृष्टि है और आद्य अवतार के रूप में विराट का वर्णन मूल भागवत में है इसलिए कि परिच्छिन मान्यता हमारी कट जाएगी अंत में एक वाक्य कहते हैं भगवान का श्री विग्रह कम से कम कितना व्यापक होना चाहिए कहां से बोल रहे है? सुधाकर आद्य शंकराचार्य का सारांश है मृद भक्षण की लीला या तो पुराणों में भागवत में है या भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ प्रबोध सुधाकर में है अन्य पुराणों में नहीं है ये भागवत की अपूर्वता है मृद की लीला शंकराचार्य ने मृद की लीला का वर्णन किया है इसीलिए और श्रृंगेरी के अभी के शंकराचार्य जी के पूर्व के शंकराचार्य जी के पूर्व के शंकराचार्य जी के पूर्व के शंकराचार्य जी ने आज शंकराचार्य विरचित कितने ग्रंथ हो सकते हैं, हैं उनका अनुसंधान उन बहुत ऊंचे ढंग से विद्वानों को बुलाकर किया था उसमें प्रबोध सुधाकर कर को उन्होंने आज शंकराचार्य के द्वारा विरचित ही माना है तो हम एक संकेत ये करना चाहते है की भगवान का शिव विग्रह कम से कम कितना व्यापक आकाश शरीरम ब्रह्मा तैतरी उपनिषद ये उपनिषद को श्री बहुत महत्व देते हैं देते। आकाश शरीरम ब्रह्मा भगवान का श्री विग्रह जो हमको श्री कृष्ण भगवान रथारूढ़ दिखते हैं अपने भवन में मथुरा में हो चाहे यहाँ कुंज में हो चाहे द्वारका मैं हवेली में हूँ कहीं न कहीं तो भवन की अपेक्षा न्यून क्षेत्र में रस अपेक्षा कार की अपेक्षा अगर कार से ज्यादा दिल हमारा हो तो कार्यांगे धामी की अपेक्षा धाम का क्षेत्र बृहद होगा व्यवहार तो यही कहता है ना धाम धामी दोनों की व्याप्ति एक जैसे हो जाए तो जेल है या नहीं उतना ही बड़ा भवन उतना ही लंबा चौड़ा भवन हमारे लिए बनाया जाए कमरा जितना लंबा चौड़ा शरीर है तो ये फांसी की सजा है या नहीं है तो धाम जो होगा वो धामी की अपेक्षा परिचिन नहीं विभु लक्षित होगा और धामी जो होगा वो धाम की अपेक्षा परिचिन पर लक्षित होगा लेकिन क्या सचमुच में धामी धाम की अपेक्षा परिचिन होगा तो भगवान का विग्रह कितना तो आकाश का भी कोई और छोड़ नहीं पा सकता है तो आकाश तो भूत है भगवान का से विग्रह भौतिक नहीं होता कहा लिखा है मधुसूदन सरस्वती जी ने गीता भाष्य में लिखा कार्यो पाधि शुक्र स्वप्निषद है भगवान का विग्रह बौद्धिक नहीं होता तो आकाश से भी व्यापक हुआ भगवान अच्छा जीव के पास अहम तत्व तो होता है महत तो होता है भगवान के पास न अहम है न महत है फिर इसका मतलब अव्यक्त प्रकृति का क्षेत्रफल अपेक्षा पानी जैसे ऐसे आकाश की अपेक्षा क्षेत्र क्षेत्रफल व्यापक होगा या नहीं तत्व की अपेक्षा भी महत का क्षेत्रफल व्यापक होगा या नहीं उसकी अपेक्षा भी प्रकृति के एक अंश में स्थित है ना एक अंश निश्चित हो जगत प्रकृति के भी एक अंश में महत्व स्थित है तो जितनी व्याप्ति मूलक प्रकृति की है वेदांती भी उतनी व्याप्ति तो भगवान के सगड़ साकार स्वरूप की मानने के लिए बाध्य हैं तो फिर भगवान परिचि परिलक्षित होते हैं शंकराचार्य ने प्रभो सुधाकर में सिद्ध किया लीला शौक की अभिव्यक्ति के लिए वचन सुधाना रोजन थाना सुन बचन के लीला शौक की अभिव्यक्ति के लिए भगवान परिचिन नहीं होते परिचिन शरीर पर लक्षित होते हैं लेकिन विराट रूप में जब अपना चिंतन होता है और भगवान भगवान विराट को भगवान का विग्रह मानते हैं तो करते तो भोकते तो शिथिल हो जाता है कैसे विराट को किस सब का कर्ता होगा एक बात कह दे सबसे ज्यादा जिसकी गति होगी वो गतिशून्य होगा या नहीं आकाश की गति को रॉकेट भी मौत दे सके संभव है क्या तो जो सबका करता होगा तो करता ही होगा और जब कुछ भी जिसका शरीर है उसमें भोगते तो क्या होगा अरे पत्नी बाहर होती है मालपुआ बाल होता है तो भोग लंपट व्यक्ति या परिस्थिति के अनुसार भोग लगने पर भोजन आदि करता है विराट के बाहर कुछ है सृष्टि हिरण के बाहर कुछ है तो ब्रह्मा का जो भोगतृत्व तो होगा हमारी तरह तो होगा क्या एक बार गए नहीं उनके आश्रम में घूमने जिनका महापुरुष का था हम तो जंगल में रखा गया था रहते थे दो आपस में डर रहे थे महाराज को उन्होंने देखा उन्होंने कहा देखो भारत पाकिस्तान का युद्ध <laughs> तो हमने कहा देख तो रहे सुन भी रहे उन्होंने कहा क्या है मालूम है ये दोनों जो बाबन है इन लोगों के बनाए हुए नहीं आश्रम ने बनवा के इनको भजन के लिए दिया है अब इनके लिए सामने वाले का भवन टूट जाए तो उसको चिंता नहीं है अपना भवन टूट जाए तो चिंता है तो उसको एक दूसरे का अब मुझे तो चिंता है कि दोनों में कोई न टूटे समझ गए एक आश्रम का जो महंत होता है अभी आप नहीं है सचिदानंद जी आपने लिए ही नहीं तो उसका जो अहम होगा पूरे आश्रम में व्याप्त होगा या नहीं महाराज के हमने देखा एक व्यक्ति ने कहा का, का है, है, तो तो क्या फिर हमारे पास आया बात तो ठीक है उसकी मरम्मत आश्रम को करवानी चाहिए मैं कोई व्यवस्थापक नहीं व्यवस्था में हस्तक्षेप करता हूँ लेकिन आपको पता है कि इस आश्रम में किनके किन के कमरे छूते हैं वो तो मुझे पता नहीं हमने कही <laughs> क्या? ये तो नहीं ये हो गया ना? जो हो वो क्या होगा हो जी के यहाँ गए थे जितना जगत मान रचनात्मक कार्य वहां तक उनका जिसको जिसको, जिसको जो उन्होंने सौंपा होगा कमरा वहन जल उसका वही में होता है परिचिन अहम बंधन में डालता है समष्टि हम की अपेक्षा वो बहुत क्षुद्र है इसीलिए यहाँ पर एक संकेत किया गया कि पूरा अनंत को ब्रह्मांड जिससे बना वो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश हम तत्व महत नहीं अव्यक्त भी भगवान में महाप्रलय में समा जाता है उन भगवान के हम भक्त हैं तो केवल इसी को लेकर लड़ना झगड़ना और राष्ट्र का कुछ मान बिंदु का कोई ध्यान रखना उचित नहीं है इस कारण भागवत सुनने पर जीवन में समस्त हित की भावना राष्ट्रभक्ति की भावना मान बिन्दुओं के रक्षण की भावना तो आनी ही चाहिए हर हर महादेव भगवन नमस्ते नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते रघुनाथ रघुनाथकर्तन त्र तस्तकांजलिष्परिपरिपूर्ण लोचन मरुति नमत राक्षक मधुर मधुर स्व परमापिते च मधुर मधुरा स्मृति प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयच परम पी भावयामी कोणु श्यामों कुमार वेद वेद पर्रह्म भाषता हृदय मम रसगन मोहन मूर्ति विचित्र के महोत्सवोल्लिता राधा चरण विलोदितुचिर शिखंडम हरि वंदे श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहतिया गो भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की दे श्री सुदर्शन चक्र की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे श्री गोविंदा हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महाव्या Shambhu, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Narayana, Narayana, Narayana. मेंे न्यक्सदाद यदतच योग वशिष्येतस्म्य हमर्थम यदत न प्रतीयतचात्म तद्धियात्मनो मैं यहां यथा महांति भूता भूते स्वच्च वचे स्विष्टान्य तथा ते सुनतेदेव जिज्ञासी तत्जिज्ञासुन आत्मन अन्वय व्यतिकाग्रम यदा शीतमस्त विनापि आत्मन्यधिष्ठ प्रतीयत सद प्रतीयेत आत्मनो मम मिदियाचंदर्थ विना प्रतीत दृष्ट तमोराहुरी यथा ग्रह मंडले स्थित न दृश्य है तथा यहाँ महाभूता प्रविष्ट प्रागेव उपलब्यम अविषा कारणतयादमें तथा अहम् भूतभौति अहम् अहम एवता मम सत्ता साधनम आह आत्मस्तिज्ञासुनाविज्ञा विचारह अन्वय कार्य कारण्वन अति केभ्यो व्य यथा यहाग्रदवस्था तत्त अन्वयः अन्वय व्यतिकद सर्वत्र सर्वदा क्या अन्वय्यतिरेकाव्यँ यहाँ सर्वद्रवयव्यतिक साधन साधनेन आत्मा इति यदा जाये तदोपनत ईश्वर से वृत्ति कुंडलादु स्वर्णवत् यदा कारण रूपेण वर्त तदा कार्याम कार्या अभाव सुवर्णवत्ति सु का दीपिका नारायण इन्हीं महान भाव ने प्रश्न किया है अगर मैं प्रश्न की ओर जाऊंगा तो चार श्लोकों का संक्षिप्त अर्थ कहना है इसको भी संयोग सदातो के मध्य में किसी अंश ने कह दूंगा क्या ब्रह्म से तादात्म्य हो जाने पर जीव का अस्तित्व ही नहीं रहता जबकि कहते हैं कि तादात्मिक अर्थ लय नहीं है नारायण दिनों निरूपण किया गया कि भगवान परात्पर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ने समस्त जीव घनात्मक अक्षर ब्रह्म संज्ञक शब्द ब्रह्मात्मक ब्रह्मा जी कहा की दशा में एक में ही था गुणों को प्राप्त हुआ मात्रिगुण की सामयावस्था क्षुद्ध हुई शिष्टि रचना प्रारंभ नहीं हुई इस अंतराल में भी नहीं था मात्र से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यत रचना हो जाने के अंतर भी दशा में विकसित होता हूँ क्योंकि यह जगत है क्या मुझे जगदीश्वर की अभिव्यक्ति है और जगदीश्वर का अभिव्यंजन संस्थान है जब काल रूप से मैं जगत का संभार करना प्रारंभ करता हूँ पार्थिव प्रपंच का, पिछवी में पिछवी का जल में जल का का का तेज तेज में तेज का वायू में वायु वायु आकाश में स्थूल सूक्ष्म भूतों का अहंतत्व में अहंतत्व का महतत्व मात्त्त महतत्व का अव्यक्त संयक त्रिगुणमयी प्रकृति में लय हो जाता है त्मिका प्रकृति मुझ महेश्वर की शक्ति है वह मुझ महेश्वर से एक ही भूत तादात्म्यपन्न होकर ही महापलय की दशा में अवशिष्ट रहती है उस समय में रहता ही हूँ मेरा कभी अभाव नहीं है मैं एक रस सच्चिदानंदन सर्वाधिष्ठान और सर्वस्वरूप माया की लोकोत्तर चमत्कृति है कि मैं होता हुआ भी साक्षात परिलक्षित नहीं होता परंतु जो कभी मुझ में होता है कभी नहीं होता है वह जो अनात्मक प्रपंच है वही शिष्ट दशा में दृष्टिकोचर होता है तो यह माया की लोकोत्तर चमत्कृति है कि अस्थि को नास्ति सरिखा और नास्ति को अस्थि सरिखा दिखा देती है इस माया की लोकोत्तर समस्कृति के मूल में भी मैं परमात्मा ही अवशिष्ट हूँ क्यों न हो आखिर मैंने सृष्टि की रचना ही क्योंकि बुद्धिंद्रिय मन प्राण जननामत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पना च दशा में ही यदि प्राणियों को मैं रहने देता जगत को भी रहने देता जीवों को जीवन प्रदान न करता तो भूतों से मंडित जगत की रचना ही नहीं करता तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय की जीवों को उपलब्धि नहीं होती तो रचना का प्रयोजन ही है अपृतार्थ जीवों को कृतार्थ करना अतः सृष्टि के रूप में मैं अभिव्यक्त हूँ और सृष्टि के माध्यम से मैं परिलक्षित भी होता हूँ यदि किया जाए तो आकाश छिद्र युक्त है अवकाशप्रद है उसमें पृथ्वी जल तेज वायु भूत चतुष्टय और भूत चतुष्टयात्मक वृक्षादि की स्थिति हो सकती है परंतु मैं तो सदघन हूँ चिदघन हूँ आनंद घन हूँ विचारणी विषय यह है कि सृष्टि मेरे अंदर है या बाहर कोई तो भी उपादेय अर्थात उपादान कारण से निर्मित पदार्थ उपादान के बाहर तो होने से रहा तो सृष्टि संदेह मुझे परमात्मा के बाहर हो नहीं सकती है कि मैं पोला नहीं हूँ सदगन हूँ बाहर नहीं हो सकती है मतलब सबसे अधिक व्यापक सर्वाधि अंदर इसलिए नहीं हो सकती कि मैं निश्चिद हूँ अवकाशक प्रद नहीं हूँ आकाश के समान सदगन हूँ चितगन हूँ आनंदगन हुँ। तो सृष्टि है क्या विचार करने पर मुझे परमात्मा के न तो बाहर या सृष्टि है न अंदर न साधन के सद्घन आनंद घन होकर ही रहता है तो ये तो पुरानी शैली में प्रसन्न किया भगवान के शब्दों में किया तो है अब सावधान दर्शन साथ बहुत आनंद देने वाला है लेकिन हम द्वैत और द्वैत का कोई प्रश्न नहीं है जिनको ज्ञान से मोक्ष मान्य है उनको मोक्ष प्राप्त होने पर बेहद त्याग के अंतर द्वैत का भान अधिमत नहीं कहा से बोल रहा हूँ कोई ना समझे कि अपनी विद्या रहा सूत पर विद्यारण स्वामी जी का जो भाष्य वहां से बोल रहा हूँ घंटे तक पूज पासीदेव जी महाराज बड़े चाव भाव से बहुत एकाग्र होकर सुनते रहे उन्होंने कहा माल मसाला निकाल लिया हमने कहा सुख संहिता जो भाष्य है सायनाचारी, का, वहां इन का बहुत ही प्रमिलित हुए सारे दर्शन शास्त्रों का निचोड़ है फिर से कोई द्वैती है अथवा अद्वैती इसका कोई प्रश्न नहीं है जीवन में अद्वैत की सहिष्णुता तो द्वैतियों को भी लाने की आवश्यकता है अब मैं स्थल दृष्टि से बोलता हूँ किसी को पत्नी बहुत प्यारी है किसी को पुत्र बहुत प्यारे हैं किसी को पति बहुत प्यारे हैं, किसी को गुरु प्यारे हैं सब ठीक है लेकिन गाड़ी नींद भी तो प्यारी गाढ़ी नींद जब प्यारी है और जीवन रक्षा के अनिवार्य भी है अनिमत भी है उसमें सबका वियोग तो नहीं है अपनी जगह पति विद्यमान रहें पत्नी विद्यमान रहें पुत्र विद्यमान रहें गुरु विद्यमान रहें किसी का नाश हम क्यों करें लेकिन जब हम गाढ़ी निद्रा को वर्ण करने के लिए तत्पर होते हैं तो अभावनात्मक वियोग इनका होगा ये तो समझ अरे ये तो बहुत दूर की बात हुई अपना जो स्थल शरीर है क्या? इसको भी तो बहुत सल कर लगते है सजा धजा कर इसका भी तो भावनात्मक योग होगा इसको भी तो भूले बिना सो नहीं सकते अच्छा इंद्रिया बहुत प्यारी हैं इंद्रियों को भी तो भूलावेंगे तब सोहेंगे प्राण तो सो बहुत ही प्यारा है ही? को भी भुला देंगे या प्राण स्पंदन की गिनती रहेंगे का वरन भी करने के लिए कितना ऊंचा त्याग अपनाने की सहिष्णुता है और बाध्यता भी है क्या भी है या नहीं अब लीजिए मन प्यारा है बुद्धि प्यारी है चित्त प्यारा है अहंकार भी बड़ा प्यारा है लेकिन मन को बुलावेंगे नहीं तो गाढ़ी नींद होगी बुद्धि अगर निश्चय करना न छोड़े तो पागल खाने जाने से बचेंगे चित्त अगर स्मरण करना न छोड़े और अहंकार अहमृति अहमृति गर्व करना न छोड़े तो पागल हुए बिना बचेंगे अहमीसा प्रसुप्त का मतलब क्या हुआ जी अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय इन कोषों से ऊपर उठने के बाद गाढ़ी नींद होती है और भी ऊंची बात है आनंदमय कोष के दो भेद हैं एक फलात्मक दूसरा बीजात्मक एक प्रतिबिंबात्मक दूसरा बिंबात्मक फलात्मक और बीजात्मक ये शब्द मैंने बना दिया है ग्रंथों में है प्रतिबिंबात्मक बिम्बात्मक उसी को दूसरे रूप में कहा है सम्मत ही भाव। तो जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था में स्मृति दशा में प्रियमोद प्रमोद के रूप में फलात्मक आनंद की अनुभूति होती है सुसुक्ति में बीजात्मक आनंद की अनुभूति होती है बिना विषया लंबन के ही पुत्र साहित्य भाषा में सब चंदन बनितादि के सेवन परिरंभन संगम आदि से जो प्रियमोद प्रमोद की अभिव्यक्ति होती है जिसको फलात्मक विसर्जन आनंद या सुख कहते हैं कोष कहते हैं उसकी भी तिलांजलि नहीं देंगे तो गाढ़ी नींद प्राप्त होगी क्या गाढ़ी नींद के लिए कितनी पात्रता और त्याग की उत्कृष्ट भूमिका चाहिए उससे भी एक कक्षा और ऊपर या कहें तो समाधि से भी एक कक्षा और ऊपर तो गाढ़ी नींद से भी दो कक्षा और ऊपर जाने के लिए कितना त्याग के प्रति अभिच कितना त्याग के प्रति लगाव कितनी त्याग के प्रति त्याग के प्रति कितनी अभिरुचि चाहिए तो हमने एक संकेत किया था सबके पीछे युक्ति है युक्ति सबके पीछे है। आज कल एक अंदर की बातें कुछ हम नहीं कह पाते हैं यहाँ जैसे भगवान ने हम हम हम चार बार का भी अहंकार बोल रहा है क्या किसी को ये न हो जाए कि अहंकार की महिमा बता रहे इसलिए बहुत सी बातें नहीं कहते बात है कहना चाहते नहीं कहते अभी कहना चाहते थे कि नहीं कहा संकेत करते हैं हैं हैं सारी चीजें जो कही जाती हैं, वो पंचदशी हाँ। कारण ने कमिज पर पानी पहले फेर दिया नास्तिकता पर ये जो चारवाकवादी हैं लवका ये देहात्मवादी होते हैं चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं विषय जन आनंद से अतिरिक्त कोई आनंद है वहाँ तक तो इनकी बुद्धि पहुँच ही नहीं सकती विषय लंपट होते है और देहात्मवादी होते हैं लेकिन हम जब कम्युनिस्टों के बीच में बोलते हैं पश्चिम बंगाल आदि में कम्युनिस्ट हम के बहुत शब्दारक अभी हमारा नाम हिटलिट मल्लिक के पत्र भेज दिया सब्जाची पंडा ने लक्ष्मण अन के तो मैं भी किसी क्षण मरवा सकते हमें तो मरने से डर है <laughs> हम कभी स्वप्न में भी शरीर को आत्मा नहीं मानते हमें कहाँ से डर है? तो मैंने कह दिया कि करोड़ों शरीर बदल चुका है। इस शरीर में, में भी प्यार आ गया से तुंग होते तो सबसे उनकी आस्था के केंद्र हम होते कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट के नाम पर ही मुझे चुनौती दे सकता है। कह दिया दिया पार्टी पार्टी ने माओवादियों की पार्टी ने उस व्यक्ति को संस्थाई कर शंकराचार्य तो हम लोगों की आस्था के केंद्र है वो कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी तो का अहित होता हो तो पंचरसी कार्य का अरे वो विषय रस राशिको यहाँ जा विषय जनि आनंद होता है वहाँ तृप्टी होती है भोगता भोग और भोग्य मालपुआ भोग्य है मालपुआ के आस्वादन से प्राप्त आनंदानुभूति भोग है हम आप भोक्ता हैं जहाँ तृप्टी होती है वहाँ द्वैत होता है द्वैत शब्द वेदांत में पारिभाषिक है दो या दो से अधिक का नाम द्वैत है द्वैत माने तीन नहीं है नहीं दो या दो शादी का नाम द्वैत है और जहाँ टिप्पणी होती है वहाँ द्वैत होता है जहाँ द्वैत होता है, है वहाँ श्रम होता है आप हमको बहुत प्रिय है आपको हम देखते रहें तो अभी तो श्रम होगा अंत में आँख मिचने की आवश्यकता होगी जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है सप नहीं, नहीं सुख दर्शन बात को विनय पत्रिका तुलसी राजे महाराज तभी हमने लगभग सौ पद विनय पत्रिका का अपने सुख के लिए याद किया था बचपन में मेरी मातृभाषा तो हिंदी नहीं है विद्यापति जी के सौ पद लगभग मेरी बड़ी बहन ने मुझे याद करवाया था वो भी गाते थे बड़े प्रेम से अपने आनंद के लिए विनय पत्रिका के लगभग सौ पद मुझे याद थे अपने आनंद के सुख तो अद्भि में आया तो यहाँ के छाप के कवि आदि के लगभग सौ पद पद याद तो नहीं थे लेकिन सब लगते थे जैसे याद हैं। तुलसीदास जी ने कहा सपने नहीं सुख बात दर्शन भात पोतिको कहे अब क्या हुआ अभी जहाँ तुप्टी है वहाँ द्वैत है जहाँ द्वैत है वहाँ श्रम है जहाँ श्रम है वहाँ खालिश प्योर निरातिशय आनंद नहीं है इसलिए विषय जन्य प्रिय मोद प्रमोद की भी तिलांजलि देकर सोने की बाध्यता है कहां उठाती है, ले जाती है सुसुप्ति के लिए कितने त्याग की सहिष्णुता जीवन में आती है कोष जो गाड़ी ऋण में बचा रहता है बीजात्मक आनंदमय कोष अज्ञान विषय निरपेक्ष अविद्या अविद्यावृत्ति के माध्यम से अभिव्यक्त आत्म सुख सुखानुभूति आनंद भुक्त कहते न जीव को अविद्या वृत्ति के माध्यम से विषय निरपेक्ष आत्मदेव ही जहाँ सुख के रूप में हमारा भोग्य बनता है और हम अहम से अतीत होकर वहाँ भोक्ता होते है सुसुक्ति में भोक्तृत्व तो है लेकिन अहम से अतीत है कितना दिव्य भोक्तृत्व है जीवन का रहस्य उसी को शंकराचार्य अपने शब्दों में युक्तियों के द्वारा करके प्रस्तुत करते हैं मौत किसको शताब्दी यानी जिस, जिसको लेकर अहम की धारा जितनी बार प्रवाहित होगी वो चीज पहले मरेगी थकेगी <laughs> को लेकर अहम की धारा हमारी आपकी कितने कहा पड़े चाकू ऐसे जाए ऐसे जाए, जाए, जाए, जाए। लगे तो की आप तो हाथ को काटे लेकिन चाकू की पहुँच यहाँ न हो तलवार की पहुँच यहाँ न हो तो लेकिन जहा जहा को लेकर ज्ञानेंद्रियों को लेकर अहम की धारा बहती है तो स्वप्न में ही कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां दम तोड़ देती हैं स्वप्न में ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की पहुँच नहीं है मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेकर अहम की धारा प्रवाहित होती है छूती रहती है तो गाढ़ी नींद में मन बुद्धि चित्त अहंकार की भी गति नहीं है गाढ़ी नींद में प्राण स्पंदन का भान नहीं है लेकिन प्राण की गति नहीं है थोड़े फैसल अगर हम विदेह मुक्त ना हुए तो वैकुंठ तक में प्राण रहेगा अच्छा महाप्रलय में जाकर प्राण अपने कारण में विलीन होगा समाधि में प्राणी प्राण की जो वृत्तियाँ हैं, चित्त वृत्तियाँ दोनों का निरोध होगा ये यो जो योग को चित्त वृत्ति का निरोध का न चित्त शब्द बिल्कुल पारिभाषिक है जैसा अर्थ किया जाता है बताया जाता वैसा ही नहीं हमारी एक शास्त्र मान्यता है दस उपनिषदों के अतिरिक्त जो एक उपनिषदों बारह उपनिषद में शेष उपनिषद हैं, उन कामशीलन न करेंगे तो बहुत सारा रहस्य हमारे जीवन में उतरेगा ही नहीं उपनिषदों ने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि चित्त का अर्थ होता है सहित संख्य तो तो प्रस्थान में चित्त पद का प्रयोग है चित्तकार तो वहाँ केवल मन बुद्धि चित्त वाला चित्त नहीं है तो प्राण स्पंदन सहित मनोवृत्ति का निग्रह निरोध यहाँ पर योग है प्राण सहित जो अंत करण है उसका नाम चित्त होता है योग शास्त्र में उपनिषदों का मुक्ति को आदि का एक रहस्यमय मार्ग है हमने संकेत किया नींद में बीजात्मक आनंद तो रह गया हम से ऊपर उठकर हम उसका उपभोक्ता बनते हैं उनसे श्रम तो नहीं होता लेकिन हम आप कितने चतुर हैं से सिद्ध हम जीवों का जीवन है इसका मतलब स्वामी सर्वनंद जी महाराज अपने स्तर से अपनी बात कहते थे प्रज्ञा चतुर् थे लेकिन उनका एक वचन प्राप्त विवेक का समाधान करो बहुत महत्वपूर्ण है जीव के पास कितना माता पिता के गर्व से संप्राप्त माने गर्व से उत्पन्न होते ही जितना विवेक लेकर हम आए हैं उतने विवेक को अगर हम कुचले नहीं समादर करें तो सिद्धों के सिद्ध पीरों के पीर मस्तों के मस्त अवलियाओं के औलिया फकीरों के फकीर अभूतों के अभूत और परमहंसों के भी परमहंस चित प्रज्ञों के चित्र प्रज्ञ गुणातीतों के भी गुणातीत हम आप कितनी बुद्धि लेकर आए हैं विवेक लेकर कितना आए हैं निसर्ग सिद्ध चाहिए तो उस विवेक को विमल विवेक का रूप दे लेकिन उस विवेक का भी समाधान नहीं करते देखिये मैं हूं या आप मेरे गुरुदेव ने कहा अपने जीवन के कालिश्य पर ध्यान देकर प्रवसन मत करो उसका पक्ष लोगे तो शास्त्र की हत्या हो जाएगी पढ़ा रहे थे सत्रहवा अध्यायुष्ण भोजन को राजस कहा गया हमारे पुज गुरुदेव आपों को पता हो या न पता हो देखो भाई छोटे छोटे बालक युवक सब जा से सुनना मैंने एक दिन कहा था न की जल स्वामी चरित्रवान थे लेकिन वेशिया से भी शिक्षा ले लेते थे वेशिया वृत्ति में जाके जलताश्रम के जो महाराज हैं पांडे जी हमारे गुरु भाई उनके पोता ने समझा कि मैं अपने गुरुदेव के बारे में कह रहा हूँ उन्हें स्वामी कर्पाती जो महाराज के लिए कह रहे थे आपके गुरु भाई शंकराचार्य के बेस्या के यहाँ भैया अब हमारे लिए भी कठिनाई है जब व्यावहारिक छोटी बात भी समझने में तो फिर हमको तो अच्छा मेरे मेरे पास लेकिन देखिये अपने पांडे जी ने इतना संभाला उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं कि बच्चे में शंकराचार्य पर अनास्था हो जाएगी उन्होंने ये भी नहीं कहा नहीं कहा होगा पोते पर राग भी था कि ठीक ही इतना समझदार है कि ठीक ही अनुवाद किया होगा उन्होंने कहा कर पाती थी मैं जहाँ पेशाब करते थे वहां से घी की सुगंधी आती थी बहुत समझका <laughs> बात मेरे पास आ गई तो मैंने कहा जाके उनसे। अरे भाई मैंने जल स्वामी के लिए कहा था ये भी कहता था वो चरित्रवान थे लेकिन वो तो हत्यारे को भी बुला करके पूछते थे कि हत्या करने पर तुम्हारी मनस्थिति क्या होती है दत्तात्रेय की शैली में समझ गए ना ये सब जो मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत गंभीर बात है इसको तो बहुत सी सावधान होकर सुनने की आवश्यकता है समझने की आवश्यकता है है जीव इतना विवेकी तो हमारे गुरुदेव में अध्याय पढ़ा रहे थे तो ना मिर्चा खाते थे नहीं ना तो मीठा पाते नमक उनके बीच भोजन में न मीठा होता था नमक का स्वाद होगा भोजन होता था और मैंने तो दर्शन किया है ना दस मिनट में तो भगवान का भोग लगाते थे भोजन करते थे क्या स्वाद लेते <laughs> जी दस मिनट लगभग उनको भगवान का भोग लगाने में एकदम तुलसी दलना हो तो लगता था कि बेचैन हो गए बेहोश बिना तुलसी दल के कैसे भोग लगा हा? इतने आस्तिक दस मिनट लगता था भगवान के भोग लगाने में पाँच सात मिनट अधिक से अधिक सात मिनट लगता था भोजन करने में न, क्या है न मीठा है नमक है तो उसमें भोजन करने का उन्होंने कहा देखो मैं खोलता हुआ दूध बिल्कुल ऐसे गर्म भाप भी पाता हूँ लेकिन मेरा यह पक्ष अनुकरणीय नहीं है भगवान ने कहा राजस्व भोजन है तो तुम मान के चलना राजस्व भोजन है कभी कभी अपने सामर्थ्य की प्रगल्भता के कारण या अपनी आदत के कारण अपने स्वभाव के कारण अगर कोई शास्त्र में विरुद्ध भी संस्कार हमारे जीवन में हूँ व्यवहार उसको समर्थन देने के लिए शास्त्र की व्याख्या करना तो अपनी हत्या के सहित करोड़ों श्रोताओं की हत्या करनी है इसीलिए परिषद में जब दीक्षांत भाषण दिया आचार्य ने तो कहा मेरे जो अनवद्य, मेरे निर्दोष जो कर्म है उन्हीं का तुम अनुकरण करना इतर का नहीं सामर्थ्य की प्रगल्भता सुरसर धरि पावक सुरसर की नीस नहीं सामर्थ्य की प्रगल्भता के कारण अथवा शरीर गणगत स्वभाव की न्यूनता के कारण दोनों दशा में व्यक्ति इसलिए सर्वथा वर्तमानों की अपी शब्द का प्रयोग किया न भगवान ने सहयोगी मई वर्त तो गुरुदेव ने का सावधान अपनी खोटी आदत के समर्थन के लिए कभी शास्त्र का उपयोग मत करना बेखटके कह देना ये मेरा आज स्वभाव अनुकरणीय नहीं है कम तुम तो अपने सामर्थ्य के बल पर ज्ञान के बल पर स्वभाव से अतीत हो हो जाओगे समाज की हत्या तो नहीं करो तो हम हो दमन करते हैं उतने अंश में खोते हैं जितने अंश में हम आप हम हों या आप सब पर समान नियम है हम हो या आप जितने अंशों में प्राप्त विवेक का समादर करते हैं उतने अंशों में हम अच्छे हैं उदाहरण देते हैं हैं का एक टुकड़ा भोजन के समय कुत्ते को दे देते हुआ हुआ हुआ किलकारी मारता ज्ञापन करता हुआ। आँख से आपके सामने बहुत आलात प्रकट करता हुआ कुत्ता खाता आप भी जानते हैं इससे उसका पेट नहीं भरना लेकिन अगर पांच रोटी घी चुपड़ी आपके चौके से लेकर वही कुत्ता भाग जाए आपके सामने नहीं खाएगा वो जानता है कि हमने चोरी की है ये बंदर खा जाएगा बंदर का छात्र धर्म है बंदर खा जाएगा बंदर का छात्र धर्म है।, है बंदर की भी मर्यादा है, उसी पर हम बोलने लगेंगे तो ये रह जाएगा खैर आप छोड़ते बंदर तो छात्र धर्म है क्षत्रियों को कैसे युद्ध करना चाहिए कैसे संधि करनी चाहिए कैसे विग्रह करना चाहिए अभी ये सारी शिक्षा मैंने बंदरों से वृंदावन में ली है हाँ अब बंदर उपद्रव करते घटना सोचा भगवान के भेजे हुए हैं तो उपद्रव करें तो इन सो तो अच्छा नहीं हम भिड़ेंगे तो भग जाएंगे वो भिड़ जाएंगे तो क्या होगा इनसे शिक्षा लेनी ले चाहिए पूरा छात्र अच्छा तो धर्म महाभारत में तो हमने लिखा हुआ पढ़ा है लेकिन पूरे छात्र अच्छा तो धर्म की जो शिक्षा है हमने बंदरों से लिया है वृंदावन पूरा छात्र अच्छा तो धर्म है उसकी व्याख्या अच्छा यहाँ नहीं करेंगे तो हमने क्या कहा वो जानता है कुछता की हमने प्राप्त विवेक का अनादर किया है प्राप्त विवेक कितना है जी फिर भाषा में वेदांत किसी भी व्यक्ति से पूछें चाहे द्व्यती हो चाहे अद्वैती केवल सामान्य अर्थ मालूम हो अरे भाई आप दृष्टा दर्शन दृश्य में कौन हैं बोलो भाई आप कौन हो दृष्टा हो या दर्शन हो या दृश्य हो दृश्य हाँ तो सामान्य दृश्य की जो अर्थ जानता है वो त्रिप्टी के शिरो भाग में जो सामग्री है जिसके आगे ता या टा विद्यमान है उसी के प्रति निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि होती है या नहीं मैं दृष्टा हूँ दर्शन और दृश्य नहीं प्रमाता प्रमाण प्रमेय में आप कौन है तो केवल सामान्य अर्थ इसमें द्वैती अद्वैती की दाल नहीं गलती सार सार्वभम सिद्धांत व्यक्ति कहेगा प्रमाता हूँ प्रमाण या प्रमेय नहीं ध्याता ध्यान ध्यय में आप कौन है व्यक्ति कहेगा ध्याता हूँ ध्यान और ध्येय नहीं अरे कर्ता करण कार्य में आप कौन है कर्ता हूँ करण या कार्य नहीं रसायता रसन और रस्य में आप कौन है रसायता हूँ रसन और रस्य नहीं ध्याता ग्रण और ध्यय में आप कौन है ग्राता नहीं, और नहीं, के शिरो में जो सामग्री है उसी में निसर्ग भर हम इसको इस प्राप्त विवेक को कुचलते हैं या नहीं ये है आसन ये कख इस पर, पर ये है फिर इस पर ये शरीर है ये हो गया प्रमेय ये हो गया प्रमाण ये हो गया प्रमाता पराप ये, ये मध्य में इसके ऊपर ये इसके ऊपर ये, ये प्रमाता भी अप्रमेय है या नहीं भगवत गीता दूसरा अध्याय का भाष्य अप्रमेय आत्मा को कहा प्रमाता भी अप्रमेय है या नहीं प्रमेय तो नीचे हुआ प्रमाण परिच्छि का नाम होता है प्रमेय मछुआ ने जाल फेंका जाल के चपेट में मछलियां आ गई प्रमाता प्रमाण रूपी जाल के द्वारा जिन वस्तुओं को प्रमाण परिच्छि करता है वो प्रमित हो जाती है उनका नाम पहले प्रमेय होता है प्रमेय से प्रत्यक माने अंतरंग होता है प्रमाण प्रमाण से प्रत्यक्ष होता है प्रमाता से प्रत्यक दर्शन दर्शन से प्रत्यक दृष्टा कि प्राप्त विवेक है या नहीं अनादर क्या करते हैं मैं की की सारी ममता देते देते समय विज्ञान का का आदर नहीं होने ही विवेक विवेक हत्या करते प्राप्त जो अनादर करता है वो गिर जाता है अच्छा अब क्या हम कहने जा रहे थे कितना ऊंचा विवेक माँ के गर्भ से हम लोग लेकर आते हैं नींद से पहले गुप्त संकल्प होता है ऐसा न हो कि सदा के लिए सोया ही रह जाऊं अगर जाऊर सुसुप्त गुप्त बीजात्मक आनंद भी हमारा स्थिर प्रेमास्पद होता तो सुसुप्ति में ये जो हमारा संकल्प होता है ना ये काल का काम करता है पर तो हमारा संकल्प यथापूर्व कल्प ये जो एक संकल्प डाल देते है न अंतरित संकल्प का संस्कार है जिस दिन संकल्प न करे भी घड़ी में बैटरी डाल दी चाबी डाल दी और चलते रहे इसी तरह निसर्ग सिद्ध भावना है यानी कि सोया ही ना रह जाऊ इसका मतलब सुसुप्तिगत जो बीजात्मक आनंद है वो भी स्थिर प्रेमास्पद होता में ये संकल्प डाल कर सोते क्यों? इसका मतलब न प्रेमास्पद है न प्रेमास्पद है। वो है, वो भूमि ये उसका नो पर, उसकी परिणाम भूमि है दोनों जीव के लिए परम प्रेमास्पद कहाँ है तो सार क्या निकला मैंने संकेत किया था यहाँ द्वैती अद्वैती का भाई मेरे कोई पक्षी नहीं है अब हम दृष्टान्तों की दर्शन शास्त्र के आधार पर झड़ी लगाते हैं सावधान आस्तिक दर्शन को ले लेते हैं पहले आस्तिक को भी लेने तो ज्ञान से मोक्ष किनको मान्य है को। मृत्यु मात्र से मोक्ष मान्य है चार वाखों को न प्रथम और अंतिम जन्म है ना क्योंकि तो जीव शरीर के नाश से जीव का नाश मृत्यु मात्र से मोक्ष मान्य है किनको चार को उसमें ज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं लेकिन बौद्धों को ज्ञान से मोक्ष मान्य है जैनों को एक प्रकार जिनके मत में बंधन अज्ञान कृत मिथ्या ज्ञान मूलक है उनके मत में ज्ञान से मोक्ष निवार्य है और तो किसी से भी पूछे विचारक से बंधन जो है क्या है जी मिथ्या ज्ञान मूलक अज्ञानकृत ही तो बंधन स्वीकार करना पड़ेगा ना तो जिनको जिनको ज्ञान से मोक्ष मान्य है उनको जीवन मुक्ति भी मान्य है वैष्णव प्रस्थान में जीवन मुक्ति नहीं मान्य है हाँ नहीं है। उनके दर्शन के अनुसार नियम यही है जिनको ज्ञान से मोक्ष मान्य होगा उनको जीवन मुक्ति भी मान्य होगी और प्रारम्भ क्षय के बाद सदा के लिए कैवल्य मुक्ति विदे मुक्ति मान्य होगी अब इसका स्तर अपने अपने प्रस्थान के अनुसार है तो ज्ञान से मोक्ष हमारे बौद्धों को भी मान्य है एक प्रकार से जैनों को भी मान्य है एक प्रकार से नहीं तो अलोका काश को सब अलग स्थान अब नैयायिकों को कट्टर भेदवादी नैयायिक हैं या नहीं उनको ज्ञान से मोक्ष मान्य है हैं या नहीं? उनको नहीं।, नहीं, नहीं लेकिन ज्ञान से मोक्ष मान्य है कट्टर भेदवादी योगी हैं या नहीं? है। है नहींिक नहीं वैशेषिक से कम भेद लेकिन कट्टर भेदवादी योगी होते है उनको भी ज्ञान से मोक्ष मान्य शंकराचार्य भगवत को ज्ञान से भी मोक्ष मान्य अगर कैबल्य चाहिए तो मुक्ति को अपने शब्द लिखा है कि की सारी सामुप्य सारुप्य ये सब जो मुक्ति है ये तो भक्ति से संभव है कैवल्य मोक्ष तो बिना ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व ज्ञान के संभव नहीं है वो भक्ति से माने केवल उपासना या भक्ति से ज्ञान संभव नहीं हो तो उपासना का परवसान भी ज्ञान में ही हो तब जाकर होगा भगवान राम का हनुमान के प्रति मुक्ति को में बहुत मार्मिक वचन है तब वहाँ जिनको चाहे वो भेदी हो चाहे अभेदादी हो जिनको जिनको, जिनको ज्ञान से मोक्ष मान्य है उनको कितनी सहिष्णुता अर्जित करनी पड़ती है कि तत्व ज्ञान के बाद जब शरीर पात होगा मर जाएंगे मोती भाषा में प्राणों का वियोग होगा उसके बाद अनंत काल के लिए हमें आगे जितना है असंख्य काल के लिए किसी भेद का भान नहीं होगा भेद का अस्तित्व तो रहेगा लेकिन हमें भान नहीं होगा इसका मतलब निर्भेद की सहिष्णुता की पराकाष्ठा द्वैतवादियों को भी चाहिए या नहीं सोचने की बात की सहिष्णुता के लिए कितना त्याग का बल चाहिए अगर वो नहीं बेटे का मुख देखते ही रहेंगे बेटी का मुख देखते ही रहेंगे इसलिए कभी कभी बुरा मत मानी साधना की बात है आपके बड़े भाई साहब हनुमान जी बड़े आशिक थे खूब जब करते थे लेकिन पत्नी के बिना कहीं मिलने की शादी में ग्रस्थ को चाहिए भी वो तो धर्म पत्नी है लीलाधर भी दो मेरे सामने दृष्टांत है निंदा की बात नहीं सब बड़े प्रशंसा के बात स्वयं बताया कि महाराज पत्नी जब चल पड़ी तो मेरी लाचारी या चाहे नौकर या किसी को कमरे में रखे तो नींद आवेगी इसका मतलब है अत्यंत कितना भी प्यारा कोई व्यक्ति हो अत्यंत सन्निकट में ही रहेंगे तब नींद आवेगी तो वो फिर अगर कदाचित तो उसका वियोग किसी ढंग से हो गया तो फिर व्यक्ति को नींद भी नहीं आती है इसका मतलब मतलब हुआ ना कि त्याग के प्रति बहुत अनुरक्ति चाहिए त्याग का बहुत बल चाहिए सुसुक्ति कितना ऊंचा त्याग हमसे करा लेती है तो अगर ज्ञान से मोक्ष चाहते हैं तो मुक्त प्राणी को माने देह त्याग के पश्चात विदेह कैबल्य प्राप्त प्राणी को भान नहीं होगा भेद का मैं निर्भेद हूँ मैं ब्रह्म हूँ भान नहीं होगा तो जो भान हो ही ना अहमर्थ पूर्वक वस्तु का भान नहीं होगा ले दिया ने घुमा फिरा के उत्तर विस्तार पूर्वक अब प्रश्न उठता है एक बात जो कई दिनों से कहने की अब क्षेत्र तो बज गया क्या कर एक जगह जाना भी पराशर जी का जी के यहाँ प्रतिज्ञा कर दी थी फिर धारा कहीं चल पड़े फिर सोचा कि कोई पूछेगा तो उत्तर देंगे गोविंदानंद तो जी ने याद भी दिलाई आपके पास आज तो उधर जा रहे हैं। हाँ एक संकेत करते हैं क्या संकेत करते हैं एक चीज हमने उठाई थी इतना आज हमारे दोनों महापुरुषों ने उठाई इतना ऊंचा ज्ञान चार श्लोकों में कहा गया अब ये चार श्लोक जो है वही तो ब्रह्मसूत्र में सूत्र चतु में चतुर्थ सूत्र दर्शन के प्रारंभ के चार सूत्र ब्रह्मसूत्र में चार सूत्रों के माध्यम से सारी चीज को ले ली गई है वेद जी की क्या क्षमता है चार सूत्र में जो बात कह दी ब्रह्मसूत्र में उसको यहाँ पर चार श्लोकों में कह दी उसकी व्याख्या के लिए ब्रह्म सूत्र में 555 में चार घटा दीजिए इतने सूत्र कह दी यहाँ पर 18,000 लगभग श्लोक है बात इत्यादि को मानकर 18,000 में चार घटा दीजिए पहले के और आगे के जितने प्रसंग है चार की ही व्याख्या है सूत्र तो में भी बात कहने की भावना और विस्तार इसलिए व्यास माने विस्तार समास में अपने भाव की अभिव्यक्ति का अगर विज्ञान प्राप्त करना हो तो वेदी जैसा और भाष्य भी लिखा कोई ऐसा दर्शन है जिसको दूसरे किसी अन्य दर्शन के रचयिता ने जिस पर भाष्य लिखा हो केवल योग दर्शन वेदक व्यास जी के आधुनिकों का चिंतन छोड़िए अलाई भलाई कृष्णद्विपायन वेदम व्यास ने वेदांत दर्शन शारीरक मीमांसा ब्रह्मसूत्र जो भी कहे उत्तर मीमांसा इतने इसके नाम है उसकी रचना की योग दर्शन पर भाष्य लिखा कोई ऐसा माइकल लाल नहीं जो योग दर्शन पर कुछ बोले चिंतन करे चाहे वो भारतीय हो चाहे वाचस्पत मिश्र हो चाहे विज्ञान भिक्षु हो जो भाष्य को छोड़ करके इधर दरग उधर घूमे भाष्य के अर्थ लगाने में कोई निपुण हो निपुण हो बात छोड़ दीजिए क्या गीता से जो हरे कृष्ण गोविंद का जय जिला जी के छोटे भाई ने योग दर्शन पत्रिका लिखी फालतू टीका इसलिए कष्ट है कि पहले तो काम में पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ ठीक है ये तो दयनी है अच्छी बात वेदक जी ने जो अपने भाष्य में संस्कृत में पंक्तियां लिखी उसको हिंदी में लगकर उतना मूर्ख उनको सिद्ध किया है आश्चर्य इस बनियागिरी पर वेद व्यास जी का खंडन हरे कृष्ण गोविंद का जी इसलिए वो तो बहुत फालतू टी का है हम खुद बड़ा कष्ट हुआ उस स्वामी जी कहते थे अपने ब्रह्मसूत्र पर भी वेदांत दर्शन नाम से उन्होंने टीका लिख दी हरे कृष्ण कहते भले आदमी ने जहा जहाँ के वचन के बल पर ब्रह्मसूत्र बनाया गया जहाँ का निर्णय न्याय है ना निर्णय है ना निर्णय का ग्रंथ पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा क्या है के कर्म वेद के कर्मोपासना परक वचनों का निर्णय अवेद के उपासना और ज्ञान परक वर्णों का जटिल स्थल पर क्या निर्णय देना चाहिए निर्णय का ग्रंथ है जजमेंट जिसको कहते हैं न्यायाधीश के रूप में पूर्वोत्तर मीमांसा की रचना की गई तो वो बात अलग है तो कृष्ण गण वेदाव्यास जी ने स्वयं एक दर्शन की रचना की और पतंजलि योग दर्शन पर भाष्य भी लिखा इससे बढ़िया योग दर्शन को और क्या सौभाग्य सम्मान प्राप्त होगा एक दार्शनिक दार्शनिक नहीं मन दर्शन का रचयिता दूसरे दर्शन पर भाष्य लिखे योग दर्शन के भी जो चार आरंभ के सूत्र हैं बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर एक बात चली आ रही है कि ब्रह्मा जी सृष्टि में अधिकृत हूँ ये तो जानते थे भगवान के नाभ कमल से उनकी अभिव्यक्ति हुई भगवान का के नाभ क्या है भगवान के कमल क्या है चतुर्व्यूह जो किसी गौड़ी संप्रदाय और बल्लभ संप्रदाय में चतुर्व्यूह का बहुत बढ़िया चित्रण है महाभारत के शांति पर्व के अंतिम अध्यायों में चतुर्व्यूह कितनी गंभीर मीमांसा की गई है भगवान श्रीमनारायण के द्वारा देवर्ष नारद के प्रति उसका अर्थ लगाना ही बड़ा कठिन के सहित उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है मुझे ध्यान है कि मैंने अपने किसी ग्रंथ में रो करके मेरे पास रोना जैसे बच्चों के पास रोना है ना मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं ये समझ लीजिए मुझे तो जब नहीं कोई चीज लगती है तो रो है। मैं रो पड़ता हूँ भगवान बुद्धि दे देते है समझ ले तो लगता है पग पर कुछ जानता नहीं और दर्शन सास्त्र का नियम है स्वरूपक तो ज्ञान छोड़ दीजिए अज्ञान का क्षेत्रफल ज्यादा है जीवन में या ज्ञान का अज्ञान का क्षेत्रफल ज्यादा है हमारे दार्शनिकों ने उदाहरण दिया सेवार से ढका हुआ काईजी? से ढका हुआ सरोवर है ऐसे ऐसे कीजिए एक घड़ा पानी लिया एक लोटा पानी लिया तब तो फिर आके किसी चीज के ज्ञा, का ज्ञान हुआ तब तो अज्ञान ने आके ढक लिया स्वरूपभूत ज्ञान को छोड़ दीजिए तो जो हमको घटक ज्ञान पटक ज्ञान इतने से, एक कंप्यूटर का ले लीजिए ये तो मानवीय मस्तिष्क के ज्ञान है ना कंप्यूटर में जितनी आजकल सामग्री है चमत्कार की चीज है उसमें मैं तो एक दशक भी नहीं जानता मैं तो एक ग्रंथ लिखने की जो सामान्य प्रक्रिया है कम्पोजिंग की वो जानता हूँ दो हजार लगभग अपने हाथ से कम्पोज किया होगा उसमें हम दक्षता प्राप्त हो गई है लेकिन मैं बता सकता हूँ कि एक लाख हिस्सा में एक हिस्सा भी मैं कंप्यूटर का नहीं जानता हूँ भगवान के द्वारा प्रदत्त मानवीय मस्तिष्क में ये चमत्कृति है कई पीढ़ी में चमत्कार तो फिर भगवान के द्वारा विचित जो सृष्टि है उसमें हम लोग क्या करेंगे तो वहाँ पर चतुर्व्यूह का इतना ब्रह्मा जी के दार्शनिक स्वरूप का इतना बढ़िया विवेचन भी, है तो महाभारत का और तो फिर का भी अभी यहाँ पर संकेत है कि ब्रह्मांड तो लीला कमल भागवत में उसके लिए नाभ कमल के लिए लीला कमल उसी में चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को किया उद्भाषित किया तिरने कि ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभ कमल में ही ये चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है ये सब वर्णन श्रीमद भागवत के तृतीय स्कंध में है और भागवत का भी अंतरंग रहस्य जानना हो तो महाभारत छात्र धर्म माने व्यास गति और राज राजगद्दी दोनों को सुरक्षित रखने के लिए महाभारत का ठीक ठीक अध्ययन आवश्यक है। युद्ध का वर्धनधन स्वामी कहते थे दिमाग खराब हो जाता युद्ध है युद्ध युद्ध अरे युद्ध है युद्ध क्या छात्र धर्म हमारा जागरूक रहे शासक का दंड जागरूक रहे दुष्टों को धमन के लिए और ब्रह्म विज्ञान जागृत रहे दोनों की पराकाष्ठा महाभारत में है तो चतुर्वी आदि का जो अंतरंग रहस्य है वो तो महाभारत में ही बिल्कुल खोल के बताया गया है लेकिन बहुत गंभीर रीति से एक प्रश्न ब्रह्मा जी को थी रचना में नियुक्त तो हूँ भगवान के द्वारा परंतु कैसे करूँ बुद्धि तो काम नहीं करती है तो वहीं पर समर्पण होता है जहाँ व्यक्ति करता विमूल हो जाता है अपने को अत्यंत शक्तिहीन समझता है वहाँ पर समर्पण भगवान के आगे समर्पण ही है और कोई मार्ग नहीं है हम लोग जानते क्या मत माने कहीं कुछ खान पान में गलत चीज दे कहां दी गई कहाँ दी गई सब नहीं। सब वरदान ही होता है अभी जो आप कुछ बुद्धि देख रहे हैं ये ये तो हमारे 10 प्रतिशत भी नहीं है नब्बे प्रतिशत बुद्धि तो उस चीज के सेवन कराने से खत्म हो गई अब हम अगर रोने लगे कि वो बुद्धि अगर होती <laughs> याद करने की शक्ति तो मेरे पास पांच प्रतिशत भी नहीं है बात बना सकता हूँ याद नहीं कुछ कर सकता दो श्लोक याद करने मुझे दो महीना लग सकते हैं मान ये स्थिति है तो स्मृति तो मेरी याद करने की जो शक्ति थी वो तो उस चीज के सेवन से खत्म हो गई और समझने की शक्ति जो है वो नब्बे खत्म हो गई कुछ समय वाली बुद्धि होती तभी बुद्धि रो यही प्रसन्नता है कि बुद्धि आत्मा <laughs> इसलिए एक बात गुरुदेव के पास कल्याण के संपादक जो आजकल हैं आज आ गए उनको नहीं पता था कि महाराज का शरीर इस योग अभी नहीं है तू बोल सके तो उन्होंने कह दिया स्वभाव से महाराज पंच क्या है मैं बैठा था महाराज ने मेरी और मुख लिया पंचकोष पंचकोष हम नहीं समझे की हमको संकेत करे की तुम बोलो हम तो जानते थे महाराज की स्थिति अभी एक दो वक्त से ज्यादा बोलने की नहीं है हमारे हमने कहा क्या मेरी आज्ञा है पंचकोष पर बोलो हा, हा। हमने उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान पौन घंटे तक हम पंचकोष पे बोलते रहे गुरुदेव के शब्द पहली बार उन्होंने बेटा कहा था, था उसने अरे बेटा अभी नीचे जाओ कागज कल लगकर ये लिख लो सब शास्त्र है लेकिन कहीं इस रूप में ये चीज नहीं है बुद्धि पर भरोसा मत करो देखो मेरी बुद्धि बुद्धि पर भरोसा मत करो कि ये ज्ञान फिर टिका रह जाएगा लिखो ये चीज लुप्त हो गई तो ये चिंतन नहीं है कितने समझ गए ना तो है कि उनको गुणग्राही महापुरुष लोग भगवत धाम का दर्शन हुआ भगवान की वाणी सुनाई पड़ी फिर उपदेश प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी ने तो प्रमाद न्याय अहंकार न्यापे आसक्ति व्यापे, स्वार्थ न व्यापे यही तो ब्रह्मा भाव है, है? समस्ती जीव घनात्मक श्रीमद् भागवत के तीसरे स्क में ब्रह्मा जी को माना गया ये चारों की व्याप्ति तो हमारे जीवन में इसके द्वारा नहीं होनी चाहिए ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि रचना कर इस विज्ञान के बल पर इस पर मैं कह रहा था की हम लोगों के सामने समस्या ही क्या से समस्या सृष्टि रखना और कुछ होगी मशीन के कंप्यूटर के निर्माण कर दे कंप्यूटर में कई त्रुटी आ जाए तो हमारे पूरे गुरुदेव कहते थे मैकेनिक भी भगवान का अतिथ कौन हो सकता है कोई भी अंत ऐसा है जिसका निमित्त कारण तो बनाने वाला होता है जैसे माइक को किसी ने लोहे नामक प्लास्टिक नामक मेटर धातु या पदार्थ को माइक नामक यंत्र का रूप किसी ने प्रदान किया लेने आ रहे भाई अच्छा तो वो निमित्त कारण होता है निमित्त कारण का किसी यंत्र पर कार्य पर पूरा अधिकार होता है नियंत्रण होता है क्या माइक रह गया बनाने वाला मर गया यही तो होता है तो भगवान वही हो सकते हैं जो बनने वाले भी बनाने वाले भी हों। जब तक अभिन्नित्तोपादान कारण भगवान को न माना जाए तब तक सबके नियामक भगवान कैसे हो सकते हैं जिनका ईश्वर जो है केवल निमित्त कारण है नैयिकों का वैशेषिकों का मुसलमानों का क्रिश्चनों का उनका ईश्वर क्या करेगा ईश्वर पद बाकी नहीं हो सकता है समाज का ईश्वर अरे ईश्वर में ईश्वरता ही नहीं रहेगी क्या निमित्त कारण जो होता है वो कार्य पर पूरा नियंत्रण कर सकता है समुद्र की तरंग तो समुद्र के आश्रित है ऐसे जो उपाधान कारण भी होगा निमित्त कारण होगा वही तो जगत का पूर्ण नियमन कर सकता है तो दो चीज की होती है मैं जो कहने जा रहा था ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि रचना कर देश विज्ञान के बल पर है ये वही विज्ञान भग भगवान परमात्मा ही सृष्टि के रचयिता पालक और संहारक होते इस विज्ञान के बल पर इस विज्ञान का अनुसंधान किया जाए तो बहुत सी चमत्कृति हमारे आपके जीवन में आ सकती है उधर आज नहीं अगले विषय तो बदल ही जाएगा वो पता है जो भी विषय आवेगा उस संदर्भ में बात करेंगे अभी ये है कि ब्रह्मा जी और हमने क्या अंतर है जैसे हम आप बैठे हैं, पंचभूता शरीर है ये हमने जान लिया आत्मदेव जो है सूक्ष्म कारण शरीर से भी अतीत है कल्पना के लिए विज्ञान भी हो गया सदघन है चिदघन है आनंद है ये ज्ञान हो गया अभी कोई खड़बर हो तो भूख लगे तो किसकी भूख हमको व्यापेगी <laughs> तब तो ये था। किसकी भूख व्याप कर भावना की बात छोड़ दीजिए जिनको हम समझे से के भूखे है हैं तो अपनत्व कारण भूख व्याप्त नहीं साक्षात किसकी भूख व्याप्त कोई संकट हो तो किसको लेकर भागेंगे क्योंकि तो हमारी उपासना का पूर्वजन्म का स्तर यही है कि हम आपात मस्तक सूक्ष्म कारण शरीर में अहंता ममता लेकर उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी की उपासना का स्तर कितना ऊंचा होगा कि वो सृष्टि का उपादान, उपादान कौन है प्रकृति उसका क्या है महत्त्व महत्त्व में उनकी शरीर बुद्धि हो ब्रह्मा किसको कहते हैं महत्त्व का समस्त बुद्धि का प्रकाशक नियामक प्रेरक हो लुल्लु बुद्ध का नाम ब्रह्मा होता है क्या हमारे पूज स्वामी जी कहते थे महाराज जी देखो बनिया और ब्रह्मा जी बड़े सहिष्णु होते ये बड़े सहिष्णु होते घुमा फिरा कर जो भी पैसा वैसा दिया जाता जहाँ भी बनिया आपको छोड़कर आप बनिया का स्वभाग होता है ये सन्यासी बनाते हैं मालूम है इतना अगर दे देंगे कि इनके समान धनी हो जाएगा तो ये क्या रहेंगे आ, बिल्कुल कुछ नहीं देंगे तो मर जाएगा तो काम क्या करेगा बनिया सन्यासी बनाता सन्यासी को इतना भोजन करना चाहिए कि तत्व विचार तो हो कुश्ती लड़ने गाली देने की क्षमता ना बिल्कुल अगर उसको अपने सामान देने लगेंगे पार्टनर बना लेंगे तो मालिक ही बन जाएगा फिर हमारे यहाँ क्यों रहेगा आ, बिल्कुल नहीं देंगे राम नाम सत्य ही हो जाएगा तो।, तो बनिया तो सन्यासी बनाते सब जगह कुछ न कुछ बनिया लोग देते हैं पर पूज स्वामी जी का अनुभव था बेचारे फिर भी कहता कि बनिया बक्का है गाली भी सुने लेकिन बनिया ब्रह्मा जी के समझ होते मानते पुराने बनिया लाला फिर सेठ पहले बनिया सबसे नीचे फिर उसके बाद होते हैं लाला पूरा धन हो गया उससे ऊपर धन हो गया तो सेठ जी अब ब्रह्मा जी गोपी को भी कुछ न सोझ की पुतली बना दी मछली की तरह रख दी सब अपलक दृष्टि से भगवान श्रीकृष्ण कृषि को देखते